सरदारों ने कहा इसे और इसके भाई को कुछ मोहलत दें और तमाम शहरों में जादूगरों को जमा करने वाले भेज दें